माँ की बातें स्वामी अरूपानंद उद्बोधन सुबह मैंने कहा माँ मेरा तो जब करने में मन नहीं लगता माँ ने हंस कहा क्यों जरा भी नहीं मैं बस थोड़ा बहुत होता है बेगार टाल जैसा थोड़ा करके ही सोचने लगता हूँ इस तरह मंत्र बुदबुदाने से क्या होगा ईश्वर यदि है तो रहेंगे ही पर ध्यान करने की कोशिश करता हूँ माँ ध्यान होता है मैं नहीं होता कहाँ है नहीं होता कहाँ है सब तो समझता हूँ पर शक्ति कहाँ दक्षिणेश्वर किस रास्ते से जाना होगा यह भले मालूम हो पर क्या पैदल चलकर कर वहाँ व्यक्ति जा सकता है यह प्रश्न है माँ जब बड़बड़ाना औरतों का काम है तुम लोगों के लिए ज्ञान है शाम को ललित बाबू प्रणाम करने आए हैं उनके साथ बातचीत हो रही है मैं भी बीच बीच में बोल रहा हूं, माँ कह रही है ठाकुर कहते थे मार्ग मानो छुरे की धार के समान है रास्ता बहुत कठिन है यह कहकर कुछ देर बाद पुनः कहने लगी वे ही गोद में लिए हुए हैं वे ही देख रहे हैं मैं कहाँ वे कुछ भी तो जानने नहीं देते माँ वही तो दुख है तुम लोगों के लिए मैं हाँ ललित बाबू मरने के बाद ठाकुर गोद में लेंगे यह कौन सी बड़ी बात है यदि शरीर के रहते लेते तो कोई बात थी माँ इस शरीर को तो गोद में ही रखा है वे सिर के ऊपर विद्यमान हैं ठीक पकड़े हुए हैं मैं हम लोगों को ठीक पकड़ रखा है माँ हाँ ठीक पकड़ रखा है मैं सच कह रही हूँ माँ हाँ सच कह रही हूँ उन्होंने ठीक पकड़ रखा है मैं सच माँ दृढ़ भाव से हाँ सच सुबह की पूजा समाप्त कर माँ ने शाल के पत्ते में भक्तों को प्रसाद दिया उसके बाद घर को झाड़ बुहार कर कचरा हाथ में उठाते समय एक आलपीन अचानक उनकी उंगली में गड़ गई उससे खून निकलने लगा और बहुत पीड़ा होने लगी मैंने नीचे खबर सुनाई सुनी दौड़ते हुए आकर देखा कि सचमुच उन्हें बड़ा कष्ट हो रहा है आते समय किसी ने कहा चूना गर्म करके लगाओ मैंने तुरंत चूना गर्म किया और उसे ऊपर ले जाकर मां की उंगली में लगा दिया लगाते ही पीड़ा एकदम कम हो गई मां बोली बेटा तुम लोग ही मेरे अपने लोग हो तुम लोग ही मेरे अपने हो